कौशिकी ब्राह्मणोपनिष स एतम् पंथा आसाद्यालोक सवायुलोक सवरुणलोक स आदिलोक स इंद्रलोक स प्रजापतिलोक स एतस्य तस्तः ब्रह्मलोक आरोहत मुहूर्त विरजानंदीलपोम न दिलो वृक्ष शाल संस्थानपराजिता आजतनिंद्रम प्रजापति द्वारगोपौ विभु प्रमित संध्य मितौ जाह पर्यक प्रिया चथी प्रतिपा चाक्षुषी पुष्पान्याय तो वही चगान्यंबा श्यांबा वयवीश्चा सरसा अम्बया नदस्मिथम ब्रह्मा हाथिधात मम यश था विरजावा अयम नदी प्राप्न्न व्यय जरिष्य वह विराट ब्रह्म का उपासक पूर्व में कहे हुए देवजान मार्ग पर पहुँचकर सर्वप्रथम अग्निलोक में गमन करता है तदनंतर वायुलोक में प्रस्थान करता है फिर वहाँ से वह सूर्यलोक में गमन करता है इसके बाद वरुणलोक में आता है फिर वह इंद्रलोक में आता है इंद्रलोक से प्रजापति के लोक में गमन करता हुआ ब्रह्मलोक में आ जाता है इस ख्याति प्राप्त ब्रह्मलोक के प्रवेश मार्ग पर सर्वप्रथम अर नामक एक महान प्रसिद्ध जलातय है काम क्रोध लोभादि अरियों शत्रुओं के द्वारा निर्मित होने से ही उस जलाशय को अर के नाम से जाना गया है उस अर नामक जलाशय से आगे मुहूर्ताभिमानी देवता का स्थान है काम क्रोध लोभादि की प्रवृत्ति प्रादुर्भूत करके ब्रह्मलोक प्राप्ति के अनुकूल की हुई उपासना एवं यज्ञादि पुण्य को नष्ट करने से इष्टिहा अर्थात जो इष्ट वस्तु की प्राप्ति में बाधा पहुँचाते हैं कहलाते हैं इसके आगे विरजा नाम वाली नदी विद्यमान है इस नदी के दर्शन मात्र से ही वृद्धावस्था दूर हो जाती है इस नदी से आगे इल्य नामक वृक्ष स्थित है इला पृथ्वी का नाम है और उस इला का ही स्वरूप होने के कारण उस वृक्ष का नाम इल्य पड़ा उससे आगे कई अनेक देवों के द्वारा सेव्यमान उद्यान बावली, कुप, सरोवर एवं नदी आदि अलग अलग जलाशयों से युक्त एक नगर है उस नगर के एक ओर विरजा नामक नदी है एवं दूसरी ओर धनुष की प्रत्यन्तता के आकार का अर्थात अर्थचंद्राकार एक परकोटा अर्थात चहार दीवारी है उसके आगे ब्रह्मा जी का निवास भूत विशाल देवालय है जो अपराजित के नाम से विख्यात है सूर्य के सदी तेज स्वरूप होने के कारण वह कभी भी किसी के द्वारा पराजित नहीं होता मेघ एवं यज्ञ रूप से उपलक्षित वायु तथा आकाश स्वरूप इंद्र एवं प्रजापति उस ब्रह्म देवालय के द्वारा रक्षक के रूप में विद्यमान है वहाँ पर एक सभा मंडप है जिसका नाम विभु प्रमित है उस सभा मंडप के मध्य भाग में स्थित एक वेदी अर्थात चबूतरा है जो विचक्षणा के नाम से प्रख्यात है उस वेदी का प्रतिपादन बुद्धि एवं महतत्व आदि के नामों से भी होता है वह अति विशेष लक्षणों से युक्त है जो अपरिमित बल से संपन्न है ऐसा वह अमितौजस नामक प्राण ही भगवान ब्रह्मा जी का सिंहासन अर्थात पलंग है मानसी प्रकृति मन की कारणभूता होने से या फिर मन को आनंद प्रदान करने वाली होने के कारण यह मानसिक अलाती है उसके आभूषण भी उनके अनुरूप हैं। चाक्षुषी के नाम से उसकी छाया मूर्ति को ख्याति है वह तेजोयुक्त नेत्रों की प्रकृति होने के कारण अति तेज स्वरूप है उसके अलंकारादि भी अत्यंत तेजोमय है यह संसार इन चतुर्विध प्राणियों जरायु श्वेत अंडत तथा उद्भिद से परिपूर्ण है समस्त विश्व जड़ चेतन समुदाय भगवान ब्रह्मा जी की वाटिका के पुष्प एवं उनके धोत अर्थात धोती और उत्तरी के रूप में युगल वस्त्र हैं वहाँ की अप्सराएं साधारण युवतियाँ अम्बा एवं अम्बावयवई के नाम से प्रसिद्ध हैं संपूर्ण विश्व को जन्म देने वाली श्रुतिरूपा होने से वह अम्बा के नाम से प्रसिद्ध है और अम्बा अर्थात अधिक एवं अवयव अर्थात अंश न्यून भाव से रहित बुद्ध रूपा होने के कारण उनका नाम अम्बावयवई पड़ा इसके अतिरिक्त वहां अम्बया नाम वाली नदियां भी प्रवाहित होती हैं अम्बक अर्थात नेत्र रूप ब्रह्म ज्ञान की ओर गमन करने के कारण उनकी अम्बया संज्ञा है ऐसे उस श्रेष्ठ ब्रह्म के लोक को जो भी मनुष्य जानता है वह उसी को प्राप्त होता है उस पुरुष को जब कोई अमानव पुरुष आदित्य लोक से हमारे अर्थात ब्रह्म लोक के लिए लाता है तब उस समय ब्रह्मा जी अपने सहायकों एवं अप्सराओं से कहते हैं दौड़ो उस महात्मा पुरुष का मेरे यश एवं प्रतिष्ठा के अनुकूल स्वागत करो मेरे लोक में लाने वाली उपासना आदि के कारण निश्चय ही यह महान पुरुष उस विरजा नदी के पास तक आ गया है निश्चय ही अब वह पुरुष वृद्धावस्था नहीं प्राप्त करेगा तम पंच शान्यपसरसा प्रतियंति शतम चूर्ण सत वासुहस्ता फलहस्ताजनहस्ता सतम बाल्यहस्ता ब्रह्मा ब्रह्मालनालुती ब्रह्मालंकेणा ब्रह्म विद्वायति स आगछत भ्रद मन सात तमित्वा तमि संप्रतिद्ती स आगछति मुहूर्ता हेटिहाप द्रवंती स आगच्छति विरजाम नदींतान से तुखत दुष्कृते दुनते तय प्रिया जत यहाँ सुखत उपयंत्य प्रिया दुष्कृत तथार धावन्नथ चक्रे पर्येक्षत एवो महुोरात्रे परिवेक्षत एवम् सुकृत दुष्कृते सर्वाणी च्वन्द्वी स ब्रह्मां विद्वान् ब्रह्म विद्वान्मेवाभिप्रयती ब्रह्मा जी का आदेश प्राप्त होने पर उस पुरुष के सम्मान के लिए 500 अप्सराएं जाती हैं उनमें से 100 अप्सराएं तो हाथों में मंगल दब केसर हल्दी एवं रोली आदि के चूर्ण लिए रहती हैं अन्य सौ के हाथों में तरह तरह के दिव्य वस्त्र तथा आभूषण आदि होते हैं अन्य सौ अप्सराएं अपने हाथों में फल लिए होती हैं अन्य सौ के हाथों में विभिन्न तरह के दिव्य अंगराग होती है एवं सौ अप्सराएं अपने हाथों में भांति भांति की मालाएँ उसके सम्मानार्थ लिए होती हैं वे सभी अपसराएँ उस महान आत्मा को ब्रह्मोचित अलंकारों से सुसज्जित करती हैं वह ब्रह्मवेदता पुरुष ब्रह्मा जी के योग्य आभूषणों को धारण करके ब्रह्मा जी के स्वरूप को प्राप्त कर लेता है तदनंतर वह अर नामक वाले सरोवर के समीप आकर उसे मन के द्वारा संकल्प मात्र से पार कर लेता है उस जलाशय के समीप पहुंचकर अज्ञानी मनुष्य उसमें डूब जाते हैं तत्पश्चात वह ब्रह्म मुहूर्ताभिमानी इष्टिका नामक देवताओं के समीप में आता है लेकिन वे विघ्नकारी देवता उसके पास से डरकर भाग जाते हैं उसके बाद वह विरजा नदी के तट पर आ करके उस नदी को भी संकल्प मात्र से लांग जाता है वहां पर वह ब्रह्मज्ञानी अपने समस्त पुण्य एवं पापों को त्याग देता है जो उसके कुटुंबी प्रिय परिजन आदि होते हैं वे सभी लोग तो उसके पुण्य के भागीदार बनते हैं किंतु जो उस दिव्यात्मा से द्वेष करने वाले होते हैं उन्हें उसके द्वारा त्यागे हुए पापों का भागीदार बनना पड़ता है उस संदर्भ में यह इस प्रकार है रथ के द्वारा यात्रा करने वाला पुरुष दौड़ते हुए रथ के दोनों चक्रों को भूमि से जो संयोग वियोग होता है वह उन चक्रों को देखते रहने पर भी आरोही को प्राप्त नहीं होता वैसे ही वह ब्रह्म पुरुष रात एवं दिन को पाप एवं पुण्य को तथा अन्य सभी तरह के द्वंद्वों को देखता है परंतु दृष्टा होने के कारण ही वह इनसे संबंध रहित रहता है इस कारण वह पुण्य एवं पाप से रहित होता है अतः ब्रह्म ज्ञान के कारण ही वह ब्रह्मवेत्ता ब्रह्म को प्राप्त हो जाता है स आगक्षितल्यम वृक्षं त्रह्मगंध प्रवशति स आगछति सा लजज्ज संस्थानम तं ब्रह्म रस प्रवशति स आगछत पराजितयतनम तं ब्रह्म तेज स आगछति इंद्र प्रजापतिपौ तवस्मद्रवत स आगछे विभु प्रमित त्रमतेज प्रवशति स आगछति विचक्षणा सी बृहद्रथंतरे शाम पूर्व पाद शैतनौधते चापरौ वैरूप वैराज अच्ते चाक्वरवतेरश्चि सा प्रज्ञा प्रज्ञा ही विपश्यतिश आगे पिथौत पर्यंकम साणस्त भूत चविष्य पूर्व पाद शीशे पर चापरौ बृहदे भद्रय्यााईन थ्रीषण्ये ती चाचीनाता यजुंथी तिरथीना सोमांस उपस्तरण गीथ उप्री श्रीपर्हणम तस्मा स्तम वित्वादे नैवाग्र आरोहति त्रह्म पृछति कोशिथीति तं प्रतिब्रुआत इसके पश्चात वह पुरुष इल्य नामक वृक्ष के पास गमन करता है उस समय उसकी घृणेन्द्रीय में ब्रह्म ग्रंथ का प्रवेश होता है तदनंतर वह सालज्ज्य नामक नगर के पास आता है वहाँ उसकी स्वादेंद्री में उस दिव्याति दिव्य ब्रह्मरस की अनुभूति होती है जिसका कि उसे इसके पहले कभी भी अनुभव नहीं होता। हुआ होता इसके बाद वह अपराजित नामक वाले ब्रह्म मंदिर के पास में आता है वहाँ पर उसमें ब्रह्म तेज का प्रवेश होता है फिर वह द्वार रक्षक इंद्र एवं प्रजापति के समीप में गमन करता है प्रजापति उसके सामने से रास्ता छोड़कर अलग हट जाते हैं इसके अनंतर वह विभु प्रमित नामक सभा मंडप में पहुँचता है वहाँ पर उसके अंतकरण में ब्रह्म यश प्रविष्ट होता है फिर वह विचक्षणा नाम से युक्त वेदी के समीप में आता है बृहत एवं रथंतर ये दो मास उस पलंग के दोनों अग्रभाग्य के पाए हैं और शैत एवं नौसत नामक सास उसको दोनों प्रिष्ट भाग के पाए हैं साम उसके दोनों प्रिष्ट भाग के पाए हैं द्वैरूप तथा भैरात नाम से युक्त ये साम उसके दक्षिणी एवं उत्तरी पार्श्व हैं साक्वर एवं रैवत नामक साम उसके पूर्वी और पश्चिमी पार्श्व हैं वह समि बुद्धि रूपा है वह ब्रह्मवेत्ता उस बुद्धि के माध्यम से विशेष दृष्टि प्राप्त कर लेता है इसके बाद वह अमितौजस नामक पलंग अथवा सिंहासन के समीप में आता है वहाँ पर्यंक अर्थात पलंग प्राण रूप ही है भूत एवं भविष्य काल उसके अग्रभाग के पाए हैं श्रीदेवी या भूदेवी ये दोनों उस सिंहासन के पृष्ठभाग के पाए हैं उसके उत्तर एवं दक्षिण क्षेत्र में जो अनुच्छ नामक दीर्घ खटवांग है वे बृहद एवं रथंतर नाम से युक्त साम है और पूर्व एवं पश्चिम क्षेत्र में जो छोटे खटवांग हैं और जिन पर सिर एवं पैर रखे जाते हैं वे यज्ञाज्ञीय नामक शाम है पूर्व से पश्चिम दीर्घ काल दीर्घाकार के रूप में लगी हुई पाटियां रिख एवं शाम की प्रतीक हैं दक्षिण एवं उत्तर की ओर जो आड़ी तिरछी लगी हुई पाटियां हैं स्वयं जजुर्वेद स्वरूप ही हैं चंद्रमा की कोमल एवं शीतल रश्मियाँ ही उस पर्यंग अर्थात पलंग के मुलायम गद्दे के रूप में हैं उद्गीत ही उस पर बिछी हुई उपस्त्री अर्थात श्वेत चादर है श्री लक्ष्मी जी उस पलंग पर तकिया के रूप में हैं ऐसे दिव्य पर्यंक पर भगवान ब्रह्मा जी सुशोभित होते हैं इस श्रेष्ठ तत्व ज्ञान को इस प्रकार से भली भाती जानने वाला ब्रह्मज्ञानी उस पलंग पर सर्वप्रथम पैर रखकर आसीन होता है तदनंतर ब्रह्मा जी उस ब्रह्मज्ञानी से प्रश्न करते हैं तुम कौन हो उन भगवान ब्रह्मा जी के प्रश्न का उत्तर उसे इस प्रकार से देना चाहिए